विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस कार्यक्रम में कुछ लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज न्यू बॉम्बे वासी से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं राजेश आसवानी जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे और उनका जीवन का जो है एक बहुत ही सुंदर अनुभव है बहुत ही अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस है जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरह से हार जाने के बाद फिर से कैसे जीत जाता है वो चीज़ें उनके जीवन में है जो हम लोग उनके द्वारा सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में राजेश आसवानी जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम राजेश आसवानी है मैं अजमेर से यहाँ पे आया हूँ बॉम्बे में व्यवसाय के हिसाब से आया था मैं जी पहले स्टार्टिंग में जॉब भी किया फिर स्टार्टिंग में खुद का होटल भी खोला होटल खोलने के बाद भी कोई स्टाफ से परेशानी कि किसी कारण परेशानियाँ फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करते किराने का दुकान खोला कपड़े का दुकान खोला मोबाइल का दुकान खोला किसी में भी सफलता मुझे नहीं मिल रही थी और इन चक्करों में आके कोई बोलता था इस पंडित के पास जाओ कोई बोलता था इसके पास जाओ कोई उसके पास जाओ ये बाबा है ये देवी है ये इनको ये आता है वो आता है सब जगह गाया कहीं पर भी मुझे कहीं पर भी ऐसा कहीं समाधान नहीं मिल रहा फिर करते करते करते मैंने फिर प्रॉपर्टी के लाइन में आया प्रॉपर्टी के लाइन में आने के बाद फिर मैं कई विकारों के चक्कर में आके सब वही छोड़ दिया फिर उसके बाद दूसरा बिजनेस खोला उसमें भी अनसक्सेस लास्ट में फिर वापस प्रॉपर्टी में आया प्रॉपर्टी में आते-आते परेशानी यानी टोटल मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी हु. उसके बाद सडनली जब मैं थक हार गया था और सडनली मैंने एक मन से आवाज़ निकली कि हे मेरे परमात्मा अभी मैं हार गया हूँ तो बस ऐसे ही हारते हारते मेरे हाथ में मोबाइल था तो मैं देखते देखते YouTube पे ये वो सब वीडियो देखते देखते कहीं से मुझे एक वीडियो था जिनमें एक रूपेश भाई जी थे और एक सूरज भाई जी थे जी। उनका 16 मिनट का वीडियो जैसे ही मैंने सुना मेरी यानी 50 प्रतिशत समस्याओं का समाधान उसी टाइम हो गया हुँ। क्योंकि मुझे पता आई एम पावरफुल क्योंकि आप खुद पावरफुल हो हमारे ब्रेन में क्या है क्या नहीं ये सब के बारे में फिर मैंने धीरे धीरे YouTube पे पूरा रिसर्च करते करते एक एक वीडियो इनका सुनते सुनते सुनते मेरे ऐसे ऐसे काम होने चले कि जैसे आज मैं खुशी के झूले में झूल रहा हूँ यानी ऐसा भी फीलिंग <laughs> होता है कि समस्याएं तो मुझे छू ही नहीं सकती है टेंशन क्या होता है ये पता ही नहीं है काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंस आए जिससे आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं सफलता पा चुका हूँ और परेशानियाँ तो कभी मुझे छू ही नहीं सकती तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है फिर धीरे धीरे ब्रह्म सेंटर है क्योंकि मैं कोपर में रहता तो मेरे पास में वाशी नज़दीक पड़ता है तो किसी ने बताया वहाँ पे जाओ सेवन डेज़ का कोर्स होता है तो वो कोर्स में पता चला क्योंकि जब वो कॉर्स मैंने कम्प्लीट किया प्रवचन जो हैं वो प्रवचन ऐसे हैं है कि जैसे परमात्मा सामने बैठ के सुना रहा है और सुनते सुनते कई बार आंखों से आंसू भी आ जाते कि अरे हम कितने भाग्यशाली है कि परमात्मा हमें स्वयं ज्ञान सुना रहा है और इतनी जगह भटका हुआ किसी ने ये नहीं बताया कि तुम खुद पावरफुल हो क्योंकि हम देखने जाए तो हमें भेजने वाला तो भगवान है और भगवान क्या है जिसको हम अल्लाह भी बोल सकते हैं जिसको परमात्मा भी बोल सकते हैं जैसे कृष्णनों में बोलते हैं गॉड इज लाइट तो परमात्मा ही है वो सब जो हमें जी, चला रहा है क्योंकि हमारा लौकिक पिता तो होता है जिसका नाम है सब कुछ है लेकिन हमारा जो परालौकिक पिता है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है <laughs> तो ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत आज खुश हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जीवन में कई बार हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें असफल होते हैं लेकिन बात असफल होने की कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन आपकी कोशिश अगर जारी रहती है तो आपकी हार कभी नहीं होता बस यही चीज़ है कि हर फेलियर के बाद एक लर्निंग होती है अगर उस लर्निंग को आप याद रखते हैं तो आपके जीवन में बहुत नज़दीक आप आ जाते हो सफल होने के तो इसीलिए कहा जाता है बहुत बार असफल होने के बाद भी अगर आपकी कोशिश जारी रहते हैं तो निश्चित आपकी जीत है और आप सफल होंगे ही जीवन में तो चलिए राजेश जी जो बता रहे थे उनके जीवन में काफ़ी जी, चीज़ छोटी मोटी बिजनेस उन्होंने किया लेकिन उसमें सफल नहीं हुए किसी कारणवश लेकिन आखिरी में वो एक जगह पे ऐसे मुकाम पे पहुंच गए जहां पर उनको सही मायने में जीवन क्या है ये समझ आ गए और जैसे ही ये समझ आ गया तो जीवन में दृष्टिकोण बदल गया सोच बदल गई और सब कुछ जो है ठीक होने लगा ऐसा होता है क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं हम समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है लेकिन एक्चुअली में आप सही हो या नहीं हो ये बाद में पता चलता है जब आप उसमें कितना सक्सेस होते हो या फेलियर होते हो या फिर आपके आसपास के लोग आपको देखकर वो आपको इंगित करते हैं या आपको बताते हैं या आपके बारे में बोलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कई बार चीज़ें जो हैं हमारे पास होती हैं और उन चीज़ों को हम ही ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। हाँ ये जरूरी है कि हम उसके लिए लगातार कोशिश करते रहें तो समझ में आ सकती है बातें तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि राजेश जी हमारे राजस्थान और गुजरात के लोग आपको सुन रहे हैं और इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए आप अपने बारे में बताइए अपने परिवार के बारे में अपने माता पिता के बारे में कुछ खास बातें जी मैं मेरा नाम पूरा राजेश आसवानी है मैं रहने वाला अजमेर का हूँ मेरा पूरा खानदान वहीं से बिलोंग करता है काफ़ी साल वहाँ पे अजमेर बिताए अजमेर के बाद हम यहाँ पे आए अजमेर में कहाँ पर अजमेर में हम रहते थे पहले डिग्गी बाजार करके था फिर उस उसके बाद उसके पास में एक नसीराबाद शहर करके है वहाँ पे कुछ साल बिताए फिर था था था, उसके बाद 1999 में हम बंबई आए बंबई आने के बाद पूरा हम लोग ने हम पांच भाई हमारे परिवार में मेरे पिताश्री तो बचपन में एक्सपायर हो गए मेरी माता हैं अभी भी तो बस हम पाँच भाई हैं बहन है एक हमारी वो भी बम्बई में ही रहती है अच्छा। हमारा पूरा अभी परिवार पूरा बम्बई में ही है अभी अच्छा अच्छा अजमेर से नाता ही टूट गया अजमेर से नाता लोगों से नहीं टूटा है <laughs> क्योंकि हम जितने दूर भागेंगे उतना हम नहीं कहेंगे कि लोगों से दूर भागो हम तो कहेंगे कि करीब जाओ अच्छा। तो लोग कई बोलते हैं ना इसके पास मत जाओ उसके पास मत जाओ मैं नहीं बोलता हूँ मैं बोलता पहले उसके पास जाओ आज कई लोग हमको भटकाते हैं कि खुशी के खुशी में तो सब जाते हैं गम में कोई नहीं जाता नहीं। लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ गम तो पहली बात किसी को आना ही नहीं चाहिए हम तो लोग ऐसे कहावत बोलते हैं कि मेरा ये दुश्मन मेरा वो दुश्मन मैं बोलता हूँ नहीं कोई किसी का दुश्मन नहीं सब आपस में भाई बहन हैं सब आपस में रिश्तेदार संबंधी हैं अगर समझो तो बाकी सब एक ही हैं और मैं लोगों को मेरे द्वारा ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जो सृष्टि है ये सब आपस में हम लोग देखे जाएं तो एक परिवार है तो एक परिवार में एक कैसा रहा जाता है आपस में मिलजुल के रहो नफ़रत की आग फैलाओ मत सब प्रेम से रहो और प्रेम में ही बोलते हैं ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है <laughs> तो मेरा यही है कि बस प्रेम करो प्रेम में सब कुछ है किसी से दो शब्द मीठे बोलो प्यार से बोलो देखो आपके कैसे कैसे काम क्योंकि हमारी एक केक एक केक जो हम शब्द बोलते हैं वो परमात्मा सुनता है और ऐसा नहीं है कि हम जैसे कई जन बोलता है अरे भगवान कहाँ है भगवान थोड़ी सुनता है हमारे ऐसा नहीं है ये लोगों का भ्रम है और ये भ्रम मेरा कब निकला जब मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने लगा <laughs> तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपके परिवार में आप पांच भाई और एक बहन है और सभी लोग मुंबई में अभी सेटल हैं माता जी आपके साथ अभी भी है और पिताजी आपको काफ़ी समय पहले बचपन में ही छोड़ दिए थे तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है राजू राजेश वासवानी जी के बारे में सुनकर और उनके परिवार में जो बातें हैं उनके परिवार के लोगों के बारे में आपने सुना और अजमेर जो है अपने राजस्थान में ही पड़ता है और काफ़ी आपने अजमेर को देखा भी होगा और उसने जिस शहर का नाम बताया और जिस गली का नाम बताया वो सारी चीज़ें शायद आपके मानसपटल पर आ गई होगी और आप कभी अजमेर गए होंगे तो उन सारी चीज़ों को समझ लिया होगा तो आई अजमेर हमारी यहाँ से अहमदाबाद से और अलग अलग जगह से भी लोग आ, आते हैं और एक तीर्थ स्थल के रूप में उसको देखते हैं और वहाँ पर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और अजमेर से बिलोंग करते हैं तो एक तीर्थ स्थल से बिलोंग करते हैं खुशी की बात है तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं राजेश वासवानी से बात हो रही है एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुनाए हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्करा आते रहो सार है प्रेम ही सच्चा जीवन है प्रेम ही श्रेष्ठाचार को न्यू ही खो देना जीवन है अनूल खजाना इसको नयू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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना प्रेम करो परमात्मा से आशा करता हूँ आप प्रेम जो है हर व्यक्ति को चाहिए और प्रेम के लिए व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन आज के ज़माने में प्रेम जो है अगर हम लोग व्यक्तित्व के साथ या मनुष्य के साथ करते भी हैं तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिवाइड एंड रूल के हिसाब से करते हैं हम अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करते हैं दूसरों के परिवार से कम करते हैं या कभी कभी अपने परिवार से नफरत करते हैं और दूसरे परिवार से बहुत प्यार करते हैं ये जो हमारा जो यानी जो बढ़ जाता है प्यार प्यार तो सबके लिए समान होना चाहिए लेकिन ये बटने वाला प्यार वहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा आती हैं या तो हम किसी से प्यार करते हैं या फिर नफरत करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमने जीवन को नहीं समझा है और राजेश जी इसी बात को समझ लिया उन्होंने और तब सिर्फ वह सभी से प्यार करने लगते हैं और सभी से प्यार करने लगे हैं और भारत देश में एक वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को लेकर वो अपने जीवन को चला रहे हैं तो चलिए अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह से एक विश्व बंधुत्व की भावना को एक ग्लोबल विचारधारा को लेकर जब हम लोग चलते हैं तो जीवन में हमारी संघर्ष बहुत छोटे हो जाते हैं और हम दूसरों के दुख में शरीक होते हैं वो दुख कैसे कम हो इसके लिए हम अपनी क्षमता को यूज़ करना शुरू कर देते हैं कई बार चीज़ें जो है सिर्फ बोलने से या हेल्प करने से नहीं पन हमारी दुआओं से हमारे विचारों से भी काम बनता है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है लोगों से मिलना होता है किसी बिजनेस के सिलसिले में या फिर किसी बात के लिए हम लोग मिलते जाते हैं तो आपके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं आदर्श तो वैसे मैं सबको मानता हूँ लेकिन एक हर इंसान के एक जीवन में एक व्यक्ति होता है जी जी जी तो मेरे एक बंबई में ही जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं उमेश भाई जी हैं नाम उनका वो काफ़ी जब भी अगर मैं निराश होता तो वो मुझे है ना हमेशा आते थे बोले राजेश जी ऐसा नहीं है हिम्मत मत आ क्योंकि हिम्मत के आगे जीत है तो कभी भी हिम्मत मत आरो काफ़ी टाइम मुझे आके यानी एक बोलते हैं ना एक जो इंसानियत का जो फर्ज होता है वो फर्ज निभाते थे नहीं। नहीं। नहीं। तो उनको देख के मैं आज हर किसी को ये बोलूँगा कि सबको ना सुखी दो कहने का मतलब सब सारे शब्दों में बोलो कि सुख दो नहीं, नहीं। दुख तो किसी के बारे में सोचो भी मत सुखी तो वो मेरे लाइफ में मेरे एक अच्छे मित्र हैं जिसको मैंने नाम दिया है मेरे परम मित्र <laughs> <laughs> उनके साथ मैं काफ़ी टाइम मैं गुजारता हूँ और वो भी जब से मैं इस ज्ञान में आया हूँ परमात्मा ज्ञान में तो वो ऐसा हो गया है कि वो अभी मेरे से मिलने के लिए तरसते हैं <laughs> अरे राजेश जी कब टाइम दोगे कब टाइम दोगे यानी इतना वो खुश होते हैं कि आज आज मैं जो खुशी के झूले में झूल रहा हूँ ना तो मेरे को देख के उनकी डबल खुशी हो जाती है <laughs> क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए उमेश जी को आप आदर्श मानते हैं क्योंकि उनके वजह से आपको जो है एक सुकून मिलता है और जीवन में होना भी चाहिए हम हर व्यक्ति के साथ हमारा संबंध तो है ही है ईश्वर के हम सभी संतान हैं लेकिन फिर भी किसी ने किसी से हमारा जो है विशेष बनती हैं खुशी बढ़ती है उनको मिलने से तो उमेश जी के साथ आपका अच्छा जो है समन्वय है और एक जो है प्रेम है जो हम चाहते हैं कि वो हमेशा बनी रहे। तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी जो एक टारगेट हम लोग लेके चलते हैं कि जीवन में मुझे ये बनना है आप जब अजमेर से मुंबई आए तो क्या लक्ष्य लेकर आए थे और उसको कैसे पूरा कर रहे थे आप लक्ष्य यही था कि मैं बहुत तरक्की करूँ और वो लक्ष्य शायद मैंने पा भी लिया आगे परमात्मा है क्योंकि वो बोलते हैं कि आप सिर्फ मुझे याद करो तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूँगा <laughs> तो जो मेरी सोच थी कि मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि अगर क्योंकि लोग आज की तारीख में ना पैसों बटरने में लगते हैं जबकि वो साथ नहीं जाने वाला है तो मेरा शुरू से ड्रीम था एक कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और जो भी ज़रूरतमंद हो जो भी जरूरतमंद हो उसकी हेल्प करो हुँ, हुँ। जैसे एग्जाम्पल दूंगा कि शुरू से नीचे जब मेरे पास नहीं भी था तब भी जैसे कई मेरे पास आते थे अरे इसको कैंसर का बीमारी है ऐसा वैसा पहले तो मन में भावना आती थी हे भगवान कैंसर किसको इसको, दुश्मन को भी कैंसर ना दो तो ऐसा बोल के मैं बोलता देखो मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं इंसानियत के नाते मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि देखो आप अगर किसी की हेल्प अगर दिल से करना चाहो तो उसकी मदद आगे हो के आती है तो कई बार मेरा एक्सपीरियंस ये कि मैं दस लोगों के पास जाता था भाई फलाना व्यक्ति उसको कैंसर का है उसको इलाज के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे मैं पंद्रह जन से मांगने जाता तो तो मुझे दस जन तो हेल्प करते थे तो वो मुझे ना खुशी होती थी ये मैंने कार्य नहीं किया ये परमात्मा ने मेरे को निमित्त बना के कार्य करवाया क्योंकि मैं भी ये नहीं बोलूंगा कि मैंने किया मैं तो एक रास्ता बना तो काफी मुझे उससे खुशी मिलती थी आज मेरा वही सपना है कि जिस दिन और मैं बैंक बैलेंस नहीं रखूंगा बैंक बैलेंस उतना ही रखूंगा जितनी मेरी जरूरत है जितना मुझे पेट के लीचे मैं उतना रखूँगा तो आगे चल के मेरा वही है कि बस लोगों की मदद करो और उसमें मैं कोई टोपी नहीं देखता हूँ कोई दाढ़ी नहीं देखता हूँ कोई पगड़ी नहीं देखता हूँ कोई वेशभूषा नहीं देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि मुझे भगवान ने दो आंखें दी सामने वाले को भी दो आँखें दी मुझे दो हाथ है सामने वाले को दो हाथ है तो सब सेम है तो मैं भेदभाव नहीं करता हूँ कोई भी आता है मैं जात पात पूछता नहीं हूँ मैं ये बोलता हूँ कि ये इंसान है मैं भी इंसान हूँ मेरा कर्तव्य इसका इसका हेल्प करना, करना। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आपने बताया कि सबको हेल्प करने की आपकी जो भावना है वो अब आप पूरे करने लगे हैं और एक अच्छी बात लगी मुझे कि आप अपने पास उतने ही पैसे रखते हैं जितना आपकी ज़रूरत है और ये एक बहुत ही सुंदर तरीका है जीवन को टेंशन लेस जीने का क्योंकि कई बार हमारे बैंक बैलेंस वाली बात आती है या पैसों की बात होती है तो हमारा कैलकुलेशन कभी ख़त्म नहीं होता हमें कितना चाहिए ये अगर आपने आप से पूछना शुरू करेंगे तो शायद 10 दिन लग जाएंगे आपको कितना चाहिए जी। <laughs> लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो खाने के लिए कितना चाहिए दाल रोटी चाहिए उसके लिए पैसे कितने चाहिए वो सबके ऊपर सबको पता है और वह ईश्वर ने सबको देखे रखा है ऐसा नहीं कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क uh, करना पड़ेगा आपके पास ईश्वर ने वो सारी चीज़ें दी क्योंकि रचना उसकी है तो खाने पीने की भी उसकी जिम्मेवारी बनती है इसलिए वो सब कुछ दिया हुआ है बशर्त यही है कि हम अपनी इच्छाओं के आधार पे अपने कुछ ऐसे ख्वाहिशें रखते हैं जो बिल्कुल मुश्किल में डाल देती हैं इसीलिए किसी ने खूब कहा है कि ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाती हैं चाहे राजा हो या फिर भिखारी हो लेकिन ख्वाहिशें किसी की भी पूरी, पूरी नहीं होती चाहे भिखारी हो या फिर राजा हो तो ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़रूरतें तो हम पूरा कर लें और ख्वाहिशों को अगर हम कम कर दें उसकी जगह पे हम दूसरों को कितना हेल्प कर सकते हैं जैसे राजेश राजेशवानी जी ने ये चीज़ें रखी है अपने भावना अंदर मन में तो वो चीज़ें क्या करती हैं आपकी दुआएं जमा हो जाती हैं और दुआएं आपको खुशी प्रदान करती हैं जीवन में जीने के लिए हम लोग चाहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो जीवन में दुख को आह्वान करता हूँ या दुख में रहना चाहता है लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं जीवन में सुखी रहना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने ख्वाहिशों को ख़त्म करनी होगी तो चलिए आशा करता हूँ मेरी बातें और राजेश आसवानी जी की बातें अगर आपको अच्छी लग रही हो तो ज़रूर मैसेज करके बताइए कि आपको अच्छा लग रहा है चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर अपने नाम के साथ में आप बताइए कि आपको आज की बातें कैसे लग रही और चलिए जाते जाते मैं कहूँगा राजेश आसवानी जी रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जो मोटिवेशनल है जो आपको प्रेरणा देता है ऐसी कुछ बातें ज़रूर बताइए अगर मैं कोई दुखी है और उसको अगर मैं पैसों की मदद या और किसी मदद नहीं कर पाऊं, लेकिन उसको सातवल ना दिया या सब कुछ बोला तुम हारो मत हु. और अगर उस चीज़ से वो खुश होता है क्योंकि मैं दूसरे की खुशी देख के खुश होता हूँ <laughs> मैं मेरा जीवन मैंने ऐसा बना लिया कि कभी बुरे विचारों के विचार आने भी नहीं चाहिए किसी के लिए किसी भी मनुष्य के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए इंसान का कर्तव्य अच्छा बोलो अच्छा करो जैसे आज मुझे ना मैं महात्मा गांधी जी के तीन जो उनके जो शब्द थे बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरा या बुरा मत कहो जीवन वही है अगर कोई जानना चाहे आप किसी का बुरा सोचो मत आप किसी के बुरे बुरी नज़र से देखो भी मत और बुरा कहो मत यही जीवन है तो आपके लाइफ में देखो फिर कैसे कैसे लोग जैसे जुड़ते जाएंगे जैसे आज मुझे मैं अगर एक गाने में अगर एक शब्द बोल दूँ जो दो लाइनें हैं जी तो उसमें मेरी लाइफ में वो सब चमत्कार हो गया कि अगर आप खुशी बांटते हो और परमात्मा को याद करते हो तो वो मैं दो गाने में सुनाना चाहूंगा क्योंकि मैंने परमात्मा को मेरी तरफ से नाम दिया है बाबा तो वो गाने में बाबा शब्द है तो बाबा शब्द यही है कि वो परमात्मा है तो मैं दो लाइन में सुनाना चाहूँगा जी दुनिया को पाने चला था मैं पर किसी को अपना न बना सका दुनिया को पाने चला था मैं पर किसी को अपना न बना सका तुमको पा कर ओ मेरे बाबा सब का प्यारा हो गया बाबा बाबा प्यारे बाबा कहने का मतलब ये है कि जब से मैंने परमात्मा को पाया है तो जो सब मैं दुनिया को मीठा बनाने चला था लेकिन बाबा का जब से बन गया परमात्मा का तो मैं अपने आप को ऐसा कर रहा हूँ कि सब मेरे से मीठा मीठा बोलते हैं <laughs> आज कई एक्सपीरियंस में बताऊँगा जो मेरे से गुस्से से भी बात करता था ना आज मेरे से प्यार से बात करता है वो क्यों अभी करता है प्यार से बात क्योंकि अभी उन्होंने मेरे लाइफ में चेंजेस देखे।, देखे हैं क्योंकि अब उसको पता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है यहाँ सबकी मदद करता है किसी को बुरा नहीं बोलता है अब तो ये हमको भी समझाता है कि किसी को बुरा मत बोलो और मैं आज यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अच्छे काम करो अच्छे कर्म करो पूरा आपका हिसाब किताब चुप्तु हो जाएगा <laughs> चलिए राजेश जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही अच्छा लगा राजेश आसवानी जी आपसे बातें करके और आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को भी आज के इस एपिसोड में काफ़ी अच्छी बातें हुई हैं और आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मैसेज करके अपना प्यार जताइए और आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजेश आसवानी जी को दीजिए इजाज़त आप हैं 90.4 सुनते रहो, मस्करा रहो करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए है कला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 Good deal.